वन बिहारी लाल की जय श्री राधा मदन मोहन देव जो की जय श्री राधा सुधानिधि ग्रंथ की जय श्री नय गौर हरी श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय जय राधारम गोविंद गोविंद जय जय गोपाल जय जय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 तो राधारमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद तो बोलवृंदावन बिहारी लाल की जय ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय ओं जयति पर सूनु सत्यवती हृदय नंद यसा कमलगलत वाग्ममृतम जगत्प्यति विश्वसर्ग विसर्गा नवलक्षण लक्षकृष्णाक्ष पर धाम जगद्धा नमा तत् हृदय येरणया प्रवर्तिह तो वराको तो तस्य हरे पदकमल वंदे श्रीचैतन्य वंदे हम और श्री श्रीगुरोपकमल श्रीगुरून् वैष्णवाई श्रीरूप साग्र जात सह गण रघुनाथ सजीव साइतम सवधूत पिजन सहित श्रीकृष्ण चैतन्यदेव श्रीराधा पद सहगण ली विशाखान्वताई आजाबितुजौ कनकावदात संकर्तनकमलायताक्ष विश्वभरौ द्विजरधर्म पालौ बंदे जगत्कुण करौ। बंदे कृष्णपरविंद युगुलम यस्कृषा वक्षो जणीकृते विलसती स्निधोंगरागस्वत काश्मीरम तलशोणिमुपरतनेस्तूरिका नीलमा श्रीखंडम नखचंद्रका लहरीज मात नारायण नमस्कृत्य नरम चरोत्तम दिवीं सरस्वती व्या तथो जयमती रेत वांछाकभ्य कृपा सिंधुभ्य पत्ता पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः हे श्री सनातन प्रभो करुणाबराशे हे रूप दुर्गत जनक दयावलोक हे भट्टयुग्म सुमते रघुनाथ दासजीव मे को मंद मतेर्दया द्रा तुलसी यत्र, यत्र पद्मना च पुराण पठनम तो हरीश्रेष्ठ मनुमपची अत्र स्व तस्ग्रजीपुरी गोष्ठ बाटी राधाकुंदम गिर्वर महो राधिका माधवाशा प्राप्त यथकृपया श्रीगुरू तम नीम श्री राधास थी श्रीमद गुरुदेव उनके श्री चरणारिंद के बल पर इस लीला का गायन श्री राधाकिशोरी जी की महिमा का गायन करने के लिए प्रभुत्व हुए हैं श्री मुक्ता चरित्र की मंगलाचरण रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने वंदना की है गुरु तत्व की उन गुरुदेव के श्री चरणार की हम वंदना कर रहे हैं जिनके द्वारा इतनी वस्तुएं प्राप्त हुई सबसे पहले कौन सी वस्तु प्राप्त हुई बोले नाम श्रेष्ठम श्रेष्ठ भगवंत नाम राधा नाम जिनकी कृपा से प्राप्त हुआ योगलना नाम महामंत्र फिर मनमपी मनुमने श्री दशाक्षर अष्टादशाक्षर मंत्र वो गुरुदेव की कृपा से प्राप्त हुआ नान दीक्षा मंत्र दीक्षा फिर शचिपुत्र श्रीमद महाप्रभु उनकी प्राप्ति हुई फिर अत्र स्वरूपम श्री स्वरूप दामोदर उनकी प्राप्ति हुई फिर रूपम तस्ग्रज अपनी गुरुदेव नहीं होते तो रूप गोस्वामी और उनके अग्रज सनातन गोस्वामी जी का पता कौन बताता फिर माथुरी गोष्ठ बाटी श्री मथुरा मंडल उसकी महिमा को कौन जानता मथुरा मंडल में भी गोष्ठ बाटी श्री ब्रज मंडल उसकी मेहमा को कौन जानता उसमें भी राधा कुंडम श्री राधा कुंड की मेहमा को कौन जानता गिरवर महो फिर श्री गिरवर गोर्धन उनकी महिमा को कौन जानता जरा और राधिका माधव आश्रम और श्री राधिका और माधव इनकी दिशाओं को यदि गुरुदेव नहीं होते गुरुदेव का आश्रय नहीं लिया होता तो कौन जानता इतनी सारी वस्तुएं एक साथ पूरी की पूरी जिन गुरुदेव ने कृपा करके प्रदान कर दी यस्य प्रसिद्ध कृपया गुरु तम दत्म उनके हम वंदना कर रहे और उन गुरुदेव के कोई ग्रहण करके पूर्व वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण में और नमस्कारात्मक मंगलाचरण नमस्कारात्मक और वस्तु निर्देशात्मक दोनों मंगलाचरणों में श्री लाल उनकी शोभा का श्री किशोर की मेहमा उसका अनुरूप कर पूर्व संघ में कहे कदापि वस्नांचल खेल नोत् धन्याति धन्य पवन योगींद दुर्गम गति मधुसूदी तस् नमोस्त भुषा दिशे योगींद्र दुर्गम गति श्री श्याम सुंदर योगींद्रों के द्वारा भी उनकी गति को नहीं जाना जा सकता है योगी और इंद्र दुर्गम गति इस तरह से भी व्याख्या की योगी का मतलब है योगी जन नहीं जानते हैं माने ज्ञान योगी और अष्टांग योगी वे भी उनकी गति को नहीं जानते हैं और उनकी गति को इंद्र भी योगी और इंद्र दुर्गम गति इंद्र माने भोगी भी नहीं जानते न योगी जानते हैं न भोगी जानते हैं उनके लिए दुर्गम गति अब योगी इंद्र जिन्होंने शास्त्र का अध्ययन किया क्योंकि भक्ति शास्त्र सर्वदा सर्वदा वेद के अनुकूल होकर के रहा है वेद के बाह वेद बाह्य नहीं है वेद के सर्वदा सर्वदा अनुकूल है गीता श्री भागवत सो मिलके के वचन उचार यहां तक कि वृंदावन के जितने भी रसिक जन है भगवत रसिक जी वे भी ये कहते हैं कि भले हम रसिक संप्रदाय के हैं परंतु इसका तात्पर्य यह नहीं कि हम कहीं वेद से अलग हैं गीता और भागवत से मिलकर के वचन उतारें जो वचन गीता और भागवत के अंकुल हैं वेद के अंकुल हैं वे वचन वह मार्ग तो कहलाएगा संप्रदाय और यदि वेद और भागवत गीता इनसे अलग यदि कोई मार्ग जाता है तो पंथ कहलाएगा वो संप्रदाय नहीं कहलाएगा तो तुम भक्ति योग प्रभावित सरोजे आसे श्रुतेक्षित पथो नंदनाथ पुनसाम यद्य धीरा तोरगाय विभावयंती तत्त बपु प्रणय से श्री ब्रह्मा जी स्तुति करते हुए कह रहे हैं कि तुम भक्त योग प्रभावित हृत स्वरोज आस्ते श्रुते पथ पहले एक व्यक्ति श्रुते क्षितिप्त पथ मान्य वेद मार्ग जो है उस वेद मार्ग का आश्रय ग्रहण करता है वेद के द्वारा प्रतिपादित जो पथ है उसको जब स्वीकार करता है तो उसका हृदय एकदम निर्मल हो जाएगा उसमें कहीं भ्रम प्रमाद प्रमादा करना पाटप दोष नहीं रहेंगे और ऐसे निर्मल चित्त में तब हे प्रभु भक्त योग प्रभावित भक्ति योग जो है उनसे भक्तियों उसके प्रभावित मन उसके शुद्ध चित्त में कहीं उदय होगा तो शास्त्रीय भक्ति कभी भी अशास्त्री नहीं है अवैधिक नहीं है भक्ति योग योग सर्वदा श्रुतेक्षित पथ है वेद के द्वारा उस मार्ग को अच्छी तरह से देखा गया है और भगवान भी श्रुतेक्षित पथ है वेद के द्वारा ही भगवान को सम्यक प्रकार से जाना जा सकता है परंतु वेद के द्वारा जान लिया भगवान को भगवत तत्व रूप में जब विचार कर लिया इसके बाद में भक्ति योग प्रभावित स्वरोजे भक्ति योग को जब ग्रहण किया अर्थात आपकी श्रवण भक्ति को जब ग्रहण किया जाएगा तो श्रवण भक्ति से जब हृदय प्रभावित माने परिपक्व होकर के विराजमान हो जाएगा भावना से युक्त होकर के परिपक्व होकर के जब हृदय विराजमान हो जाएगा उस समय का तात्पर्य है वेद के द्वारा उसको ग्रहण कर लिया गया है उसमें आप भक्त के हृदय के ऊपर आये हृदय में विराजमान होगे और तब यद्यप धिया तोड़गा वो, वो भक्त आपके साथ में जो जो भाव धारण करेगा अर्थात रागात्मक भाव धारण करेगा उस रागात्मक भाव को धारण करके ही आप कभी उसके लिए स्वामी बनकर के वो सेवक बनकर के विराजमान होगा कभी आप उसके मित्र बन जाएंगे वो आपका मित्र बन जाएगा कभी आप उसके बालक बन जाएंगे वो आपका माता पिता बन जाएगा कभी आप उसके प्रिय बन जाएंगे वो आपकी प्रिया बन करके या प्रिया के परकर में अवस्थित होकर के वो आपकी सेवा करेगा तो, तो एक भक्त अपनी भावनामयी रागमयी भक्ति से पहले श्रुतेक्षित पथर हो गया पहले वेद के द्वारा उसने अपने मार्ग को स्वच्छ कर लिया फिर उसने जिस जिस भाव के द्वारा आपका आराधन किया वो वो भाव ही धारण करते हुए तत् दिया तो आप उसके हृदय में आप अपने प्रणय से विशेष रूप से अपने आप को उसके सामने प्रकट कर दोगे उसके सामने अपने आप को आप स्थापित कर दोगे ये आपकी एक विशेषता है तो भाई भक्त मार्ग श्री राधा चरणों का आश्रय ग्रहण करना मार्ग इस मार्ग को करने के पहले शास्त्र ने सब कुछ उसने शास्त्रों को देख लिया और शास्त्रों के तात्पर्य को समझ लिया कि भगवत्ता का सार माधुर्य है माधुर्य का सार होगा जब श्री किशोरी जी के साथ में श्री कृष्ण विराजमान होंगे किशोरी जी जितनी भी प्रियागण है उन सबों में प्रधान होकर के विराजमान और उनके प्रेम की ऐसी महिमा है कि श्याम सुंदर भी अपनी ऐठ को छोड़ करके शिवप्रिया जी के चरणारविंद में प्रणत होकर के विराजमान हो, हो जाते हैं उसी ओर संकेत कर रहे हैं कि योगींद्र दुर्गम गति योगीगण और इंद्रगण माने भोगियों के लिए भी श्री कृष्ण की गति दुर्गम है और योगियों के लिए भी श्री कृष्ण की संकालिक आदि जो योगी हैं उनके लिए भी आपकी गति दुर्गम होकर के विराजमान है योग दुर्गम गति दुर्गमता क्या है भगवान में वो तीन दुर्गमता तो बिल्कुल सामने प्रकट होती है जो योगियों की समझ में भी नहीं आती पहली दुर्गमता तो ये कि भगवान शास्त्र में तो हम पढ़ करके आए हैं कि भाई तो आत्मान पूर्ण काम है परंतु आत्मान पूर्ण काम होकर के भी प्रिया के सामने आप हाहा खाते हुए प्रार्थना कर रहे हैं कि जांचे जूठन पाइए पां पर हाहा खाए और जो ठाकुर के बोलिए सब कुछ जाए वो दुर्गम गति की व्याख्या हो रही है योगिंद्र दुर्गम गति श्री श्याम सुंदर दुर्गम गति हैं है योगियों की समझ में आते हैं भोगियों की समझ में आते हैं भोगियों से तो वे सर्वदा दूर हैं क्योंकि भोगी तो विषयों में फंसे फंसे रहते हैं और योगीगढ़ भी उनकी गति को नहीं समझते हैं योगीगढ़ तो उनको आत्माराम पूर्ण काम सर्व आश्रय परिच्छेद सामान्य अत्यंत अभावत ब्रम सृष्टि पालन संहार करने वाले आत्मस मातृत्वात् आत्मा सब में व्याप्त होने के कारण और सब के कारण होने के कारण उनको परमात्मा कहा गया उनको परमात्मा रूप में ध्यान करते हैं अब उनका दिमाग घूम जाता है कि ये कैसा परमात्मा है जो सब में व्याप्त है सबका शासक है परिच्छेद सामान्य से रहित है उसके अलावा कोई दूसरी वस्तु नहीं है और वो शिवप्रिया जी के सामने कैसे प्रार्थना कर रहा है कि जी जो जो सखियों से कह रहा है अरे ने तुझे जो अपना अर्ध प्रसादी अर्ध दिया था संदी, इतना संदी बस खुशामद करे हैं दासियों की शिव प्रिया जी के अर्धाम के पान का एक टुकड़ा बीड़ी का उनकी ग्लोरी का एक टुक मुझे प्राप्त हो जाए तो जाचत जूठन पाइये जा, मांग करके जूठन प्राप्त करना चाहता है और पापर हाहा हा, खाए सखी जो है उनके पैरों में पढ़ करके हा खाता है सखी कहती है वाह मैं तुमको दे दूंगी फिर मैं क्या लूंगी तो पापर हा खाए ये तो मेरी परंधन है ये तो मेरी संपत्ति है आप तो पूजनी है आप तो जाओ वापिस पढ़ा लो ठाकुर जी को वो दासी देती नहीं है परंतु जांचल जूठन पाई है वहां पर हा खाए और यदि नुकुंज में प्रिया जी के सामने कोई ठाकुर कह के बोल दे तो उनको संकोच हो जाए कि अरे मैं तो इनका सेवक हूं तुम इनके सामने मुझे अलग कहना हो तो भले ठाकुर कह लेना इनके सामने मुझे ठाकुर बताओ जो ठाकुर कह बोली तो सकुछ तनिक है जाए इन में संकोच जो है वो हो जाए तो योगी दुर्गम गति ये योगी दुर्गम गति पहली क्या आत्माराम होने पर भी उनमें प्रियाजी के आनुगत्य को ग्रहण करने की अभिलाषा फिर पूर्ण काम होने पर भी उनमें रास की अभिलाषा वीक्षरंतु मनश्चक्रे योगी, योगी का और इंद्र का भोगी का दिमाग घूम रहा है चक्कर खा रहा है कि ये कैसा है पूर्ण काम पूर्ण काम तो वो है जिसको किसी अपने सुख को प्राप्त करने के लिए किसी दूसरे की अपेक्षा न हो उसका नाम है आत्मराम और अपने सुख को प्राप्त करने के बाद में जो निजानंद में परिपूर्ण रहे उसे किसी दूसरे की पुनः आवश्यकता नहीं हो जो आनंद में परिपूर्ण है उस आनंद के अतिरिक्त किसी दूसरी जगह से सुख को प्राप्त करने की आवश्यकता न हो और उसी सुख को और अधिक प्राप्त करने की आवश्यकता न हो तो ये तो अपूर्ण काम हुए पूर्ण काम कहा हुए तो योगिंद दुर्गम गति योगिंद का दिमाग योगियों का भी दिमाग चकरा रहा है योगिंद दुर्गम गति फिर एक जब सब इनमें ही हैं, इनके अतिरिक्त तो और कोई दूसरी वस्तु तो नहीं है तो फिर अपनी ही शक्ति के लिए कहीं तरसना अभिलाषा करना, और केवल शक्ति के लिए अभिलाषा ही नहीं करना बल्कि उस शक्ति को भी परकिया किया हो। दुर्लभ समझ करके पर भाव से उनकी आराधना करना दुर्लभता के द्वारा आराध करना ये तो बिल्कुल दिमाग को घुमा दे योगिंद्र दुर्गम गति ये तीन वस्तुएं ऐसी हैं जिनके कारण योगिंद्र भी जिनकी महिमा को नहीं जानते हैं कि आत्माराम होने पर भी नित्य विहार की उत्कंठा नित्य व्यहार करते हुए भी सदा सदा उत्कंठित रहना अपूर्ण काम रहना और अपूर्ण काम होते हुए भी उन प्रिया के परम इनके अतिरिक्त तो कोई दूसरी वस्तु तत्व तो, तो न होने पर भी उन प्रिया में परकीय अभाव समझ करके दुर्लभता वारिमानता जान करके भय से युक्त हो करके के कहीं कोई देख न ले तो दुर्लभता भी है वार्यमानता भी है और भय भी है और इन तीनों के द्वारा दुर्लभता वाले मारता और भाई इन तीनों के द्वारा अपने प्रेम को बढ़ाते हुए भी विराजमान है अतः योगी दुर्लभ दुर्गम गति वे दुर्गम गति हो करके विराजमान है ऐसे वे मधुसूदन जो सदा सदा प्रेम का आस्वादन करते हैं मधुसूदन कहकर के एक भाव बड़ा सुंदर प्रकट किया गया कि जैसे भोरा कांटे से बचकर के टहनी से बचकर के डाली से बचकर के जड़ से बचकर के पत्ती से बचकर के पराग से बचकर के पराग के भीतर केवल मधु को ही ग्रहण कर लेता है और किसी दूसरी चीज में उसकी प्रवृत्ति नहीं है ऐसे ही श्री कृष्ण वे प्रेमी हैं कृष्ण कामी नहीं वे रूप से प्रभावित नहीं होते हैं वे किसी के गुण से प्रभावित नहीं हैं, श्री प्रिया जी के एकमात्र प्रेम को वे ग्रहण करते हैं इसलिए वे विराजमान हैं और मधसूदन का तात्पर्य है केवल रस्की की जो बात है शुद्ध प्रेम जिसमें कहीं भी अपने सुख की कामना नहीं है निख कामना रहित जो प्रेम है उस प्रेम को ही उस मधु का ही सूदन माने चूसने वाले उस मधु का ही केवल आसवाद लेने वाले हैं मधुसूदन इसलिए जहां थोड़ा सा भी ऐश्वर्य का बल है वहां पर आकर्षित होते हैं प्रेम है तो प्रेम आकर्षित तो करेगा परंतु उतने आकर्षित नहीं होते हैं जैसे श्री विश्वानंद जी के पास में आकर्षित होते हैं रुक्मणी की भले मनुष्य लीला है परंतु वहां पर कहीं ना कहीं ऐश्वर्य का बोध अवचेतन में विराजमान है उनके परंतु यहां श्री किशोर में कहीं भी ये परमात्मा है ये अवचेतन में भी लीला में भी अवचेतन में भी उनके मन में ये भाव विराजमान नहीं है अतः मधसूद ने कहकर के ऐश्वर्य बल ज्ञान वैराग्य इत्यादि जितने भी गुण हैं है षेश्वर्य में सारे गुणों को एक तरफ पोटली बांध करके और ऊंची ता, ताक में रख दिया और ताक में रख करके केवल श्री उस श्री शोभा के कारण ही व्यक्तिगत जो संबंध है उस संबंध के कारण ही प्रीति की जो शोभा है उस प्रीति की शोभा के कारण ही जहाँ श्री प्रिया जी लाल जी से प्रीति करते हुए विराजमान है और श्री श्याम सुंदर को भी उनसे ही अत्यंत अत्यंत आनंद की प्राप्ति है लक्ष्मी जी को सर्वदा ये ज्ञान है कि ये परमेश्वर जगनता है श्री जी को सर्वदा ये ज्ञान है कि भले ये राजा हैं द्वारका के परंतु इनमें ऐश्वर्य भी विद्यमान है उस बात को भी जानती हैं। श्री रुकमणी श्री चंदावली जी व्रज में उनमें भी कहीं ना कहीं ये बहुत बड़े हैं और मैं इनकी हूं मैं इनके लायक कहा हूं ये मुझे स्वीकार करें ये इनकी कृपा है ये त्वीयता भाव प्यारे मैं तेरी हूं ये भाव विराजमान है पंत राधा रानी में भाव है प्यारे तू मेरा है मदीयता भाव है इसलिए लक्ष्मी की भी अपेक्षा रुक्मणी की भी अपेक्षा अन्य जितनी भी प्रियां हैं उनकी भी अपेक्षा श्री रुक्मणी की भी अपेक्षा फिर ब्रज में जो भाव इत्यादि है उसकी भी अपेक्षा मधु भाव जिनमें ज्यादा विराजमान हैं मदियता भाव विराजमान है उस मदियता भाव को धारण करके जो विराजमान हैं उनके तस्या नमोस्त भ्रषवानु बोधिशेपी ऐसे ब्रषवानु उनकी पुत्री इनके प्रेम के आगे और किसी का तेज चलेगा नहीं जैसे वृक्ष के सूर्य के आगे किसी दूसरे का तेज नहीं चले ऐसे श्राधानी के प्रेम के आगे किसी दूसरे का प्रेम नहीं चले उन श्री किशोरी जी के श्री चरणारिंद की हम बंद वंदना कर रहे हैं यहां अथशोक्ति जो है उनके द्वारा सुप्रिया की महिमा का अत्यंत अत्यत गायन के और की बात तो क्या है जब धन्याती धन्यतिधन्य पवन उनके स्पर्श से ही अपने आप को कृतार्थ मांग रहे हैं तो प्रिया जी की कृपा प्राप्त हो जाएगी तब तो फिर कहना ही क्या तो श्री राधिका की दिशा मात्र ब्रश्वानपुर उनको भी प्रणाम कर ब्रश्वान वो दिशेपी दिशेपी कहकर के जावट की वंदना दिशेपी कहकर के श्री प्रियाजी के जन्म स्थान श्री विश्वपुर उनकी वंदना रावल की वंदना और श्री प्रिया जी के मिलन स्थान संकेत स्थान श्री संकेत की प्रेम सरोवर की वंदना और उनके विलास स्थान श्रीमद वृंदावन की वंदना तो पुर कहकर के जितने भी श्री प्रिया के विशेष स्थान हैं उन सब की विशेष रूप से यहां वंदना कर रहे हैं विश्ववान हुवो दिशे उनके उस दिशा को भी हम वंदना कर रहे हैं श्री चंदावली जी आदि उनकी ही कायम ब्यू रूपा होकर हु के विराजमान अनेक प्रकार से श्री विश्वानंदिनी श्याम सुंदर की वंदना करना चाहती हैं और जितने सेवा करना चाहती हैं और जितने प्रकार से श्याम सुंदर को सुख देना चाहती है उतने ही स्वरूप उन भावों में भावयुक्त स्वरूपों को धारण करके श्री श्यामचंद्र की सेवा कर रही तो व्यवहार में कहीं सापत भाव है कटता है परंतु तत्व में श्री प्रिया प्रेम स्वरूप होकर के विराजमान और जहां जहां भी प्रेम है वो श्री प्रिया का ही विस्तार होकर के विराजमान आगे कह रहे हैं वासुदा आगे की मेहमा कंदूर पर करें करे हैं के ब्रम्बेश्वरादे सर्वार्थ सार श्रीमत्मात वैभवाया दृष्टे दृष्टि तस् नमोस्त भ्रुष्वानु भुवो महिन्द्री भुषवान भुव श्री भुषवान की पुत्री परम प्रेमवती आपकी महिमे आपकी महिमा आपके तेज आपके प्रेम की वंदना है महिमा कह करके दो प्रकार की महिमा रस में रूप की महिमा और प्रेम की महिमा सबसे पहले प्रेम की महिमा और फिर गुणों में भी आप कम नहीं है गुणों में भी आप में सारे गुण विराजमान हैं और फिर तीसरे नंबर पर आएगा ऐश्वर्य ऐश्वर्य की So, महिम ने कहकर के तीन चीज प्रेम की महिमा फिर लीला में विदग्धता पांडित्य सुंदरता ललित कलाओं में अभिज्ञता चित्रकला आदि में सब में अभिज्ञता सारे गुणों की तो जो लोक के गुण है कोमलता भक्त ये सारे गुण और अंत में फिर ऐश्वर्य ऐश्वर्य का कहना क्या मखेश्वरी क्रिय्वरी सदेश्वरी होकर के विराजमान वो सबसे बात की चीज है मुख्य जो स्वरूप है वो मुख्य स्वरूप उनकी रूप की महिमा और रूप की महिमा के साथ साथ उनके अन्य अन्य जो गुण हैं उन गुणों की महिमा का गायन वहां पर किया गया तो ब्रह्मेश्वरादि सुद्रूढ़ पदार्थिबिब बिं, बिं, बिं, बिं, बिं, बिंद राधारानी के चरणार ब्रह्मा ईश्वर माने शिव आदि माने संकाधिक आदि ऋषि संकाधिक आदि उनके लिए सुदूढ़ पदार बिंदो जिनके चरणार्यविंद उनकी प्राप्ति करना सुदृढ़ होकर के विराजमान सुदूढ़ कह करके दूर कह करके ये दिखलाया गया कि जैसे कमल जल के परकोटे के भीतर जल के दुर्ग के भीतर सुरक्षित रहता है और एक एकाएक कमल को हर एक रस्ता चलता तोड़ नहीं सकता है जब तक जल के भीतर सारी जो आपत्तियां हैं उनको पार करके बाधाओं को पार करने की क्षमता उसमें नहीं है तब तक वह कमल से कमल तक नहीं पहुंच सकता है ऐसे ही श्री राधिका के चरण अरविंद अरविंद कहने का मतलब यही है कि वे अपनी महिमा को भले चारों ओर प्रकट कर रहे हैं परंतु तो निकट सेवा प्राप्त होना तब तक संभव नहीं है जब तक कि श्री के पढ़कर उनके कृपा जनों का चरण को माथे के ऊपर रसिक जनों की चर्रज को माथे के ऊपर धारण नहीं किया जाए। तो ब्रह्मा ईश्वर आदि आदि के द्वारा सारे योगी और जितने भी विद्वान जन हैं विद्वान जन कोई व्याकरण में फंस रहा है बस प्रकृति पुरुष प्रकृति प्रत्यय इनके झमेले में लगा हुआ है कि यह बाकी शुद्ध नहीं होगा इसमें ये प्रत्यय आएगा इसमें ये लकार आएगा इसमें ये इस शब्द का लोप हुआ यहाँ पर ये कहीं कोई चीज का आरोप हो रहा है यहाँ पर ये वस्तु तो यहाँ योग प्रकट हो रही है कोई शत्रुवत है कोई मित्रवत है इन सब में वो उलझा उल हुआ है नहीं आय कहीं तर्क में उलझे हुए हैं हेतु हे हेतु इनमें उलझे हुए हैं जो मीमांसा हैं वो स्वाहा स्वाहा में उलझे हुए हैं ये सुख मिलेगा ये सुख मिलेगा ये सुख मिलेगा यहाँ पर धर्मशास्त्री जितने भी मीमांसा है। के हैं वे कहीं धर्मशास्त्र के चक्कर में उलझे हुए हैं कि ये पाप हो जाएगा ये विधि है ये विधि नहीं है परंतु इसलिए राधिका चरण के तक पहुंचना बड़ा कठिन है वे लहरों में उलझ करके ही शैवाल में उलझ करके ही रह जाते हैं परंतु जो परम परम धन्य जन है वे श्री राधा सुद्रूढ़ द्रूह पदार जो उनके कृपापात्र उनके निज पिक के कृपापात्र परंपरा में विद्यमान है उनके लिए श्री राधिका के चरणारविंद सुदुरूह नहीं हैं। उनको उदार श्री प्रिया जी कृपा करके अपने पदारविंद का को दान कर देती हैं श्रीमत पराग परमा अद्भुत जिनके पराग का अर्थात जिनकी महिमा अद्भुत वैभव रूप होकर के विराजमान जैसे कमल के पराग में मधु विराजमान है इसी प्रकार श्री किशोरी जी की लीला रूपी पराग में उनकी मधुरमा और उनके गुण विराजमान श्रीमद पराग परम शोभा से युक्त जो पराग पराग के भीतर जैसे मकरंद के भीतर मधु विराजमान है इसी प्रकार श्री किशोरी जी की लीला के भीतर उनकी कृपा रूपी माधुर्य विराजमान है अद्भुत वैभव आया श्री राधिका का वैभव अद्भुत होकर के विराजमान है सर्वार्थ सार रस वर्ष कृपार्ध दृष्टि श्री राधिका की जो कृपा है वो सारे अर्थों का सार रूप होकर के विराजमान सामान्यतः पांच पुरुषार्थ माने गए धर्म अर्थ काम मोक्ष और प्रेम पंचम पुरुषार्थ प्रेम इनमें प्रेम ही इन प्रेम रूप प्रसार्थ सबसे श्रेष्ठ और उस प्रेम रूप प्रसार्थ में भी श्री राधिका चरण दास पूर्वक जहां श्री प्रिया जी की सेवा का लाभ हो रहा है और श्री प्रिया लाल से मिलेंगी तब जितना सुख श्री प्रिया को हो, हो सकता है और लाल को हो सकता है वैसा श्री मदन मोहन को कोई दूसरी वस्तु प्रदान करने पर दोनों को सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है श्री प्रिया जी को श्याम सुंदर को समर्पित करना और श्री श्याम सुंदर को प्रिया जी को समर्पित करना प्रिया लाल को परस्पर प्रिया लाल ही समर्पित करके जैसा सुख प्रदान किया जा सकता है वैसा सुख किसी दूसरे प्रकार से प्राप्त नहीं हो सकता है तो श्रीमद पराग परमात वैभव आया सर्वस्वसार रसृष्टि श्री राधे का सर्वस्वसार उसकी रसमृष्टि सर्वस्वसार क्या है जितने भी सर्व धर्म अर्थ काम मोक्ष प्रेम इन प्रेम के भी परम परमसार रूप में कौन सी वस्तु होगी मंजरी भाव व्याख्या करते रहो कि जो मणि है वो क्या है कि भाई स्वधर्म पालन शास्त्र है जो दस बार है पंद्रह जो सोपान है उनको पार करते रहो उनका वर्णन करते रहो कौन मना कर तो सर्व सु पर श्री राधिका का जो प्रेम है वह कर्म ज्ञान भक्ति भक्ति में भी राग भक्ति राग भक्ति में भी फिर सर्वोत्तम मदीयता भाव में श्री राधिका की जो भक्ति है महा माधना महाभाव रूप जो श्री राधिका की भक्ति है उस माधना की महाभाव रूप भक्ति को भी उनकी सखीगणों को साधारणीकरण की प्रक्रिया के द्वारा श्री राधिका जो सुख अनुभव कर रही है सखीगण मंजरीगण जब अपने भाव को राधिका के भाव में मिला देती है तब राधिका का स्वाद उनको भी प्राप्त हो जाता है अन्यथा वो प्रीति केवल श्री राधिका में है राधायाम एवं सदा मानना कि भाव केवल राधिका में है किसी दूसरे को मिल नहीं सकता है परंतु यदि उनकी वे कृपा करके दासी को स्वीकार कर ले श्री किशोरी जो तब उनकी कृपा से कहीं उस रस की प्राप्ति साधक को भी हो जाएगी साधारणीकरण के द्वारा रस रसो तो प्राप्त होगा मूल रूप में श्री राधारणी को ही परंतु राधारणी के रस का आस्वाद हमको भी प्राप्त हो जाएगा परंपरिया क्योंकि हमने अपने हृदय को इस दासी ने इस मंजरी ने अपने हृदय को श्री ही के भाव के साथ में मिलाकर के एक कर दिया है इसलिए उनका जो स्वाद है वो उनका स्वाद हमको भी प्राप्त हो जाएगा अन्यथा अपने प्रयास से प्रयास करेंगे तो वो किसी दूसरे को राधिका के अलावा कहीं दूसरेगा वह मादना के प्रकट हो ही नहीं सकता है तो सर्वार्थ सार संपूर्ण रस का सार प्रकट हो और वो संपूर्ण रस का सार भी रसवर्षी रसरूप में प्रकट हो अर्थात लीला में श्री श्याम सुंदर भी श्री प्रिया जी के उस प्रेम का आस्वादन प्राप्त करना चाहें जो सबके उपास्य हैं वे भी श्री राधिका के आस्वादन को प्राप्त करना चाहें जगत के लिए रसरूप है श्री कृष्ण जगत है कहीं साधक रूप आश्रय रूप परंतु इस नुकुंज लीला में श्री कृष्ण भी स्वयं आश्रय बनकर के रसरूप में श्रीप्रिया उनका आस्वादन प्राप्त करती हैं। तो यहां लीला में श्रीप्रिया हो जाती है प्रधान प्रिया हो जाती हैं रस और श्री श्याम सुंदर बन जाते हैं स्थाई भाव जगत में जो प्रिया है वे हैं स्थाई भाव और श्री श्याम सुंदर हैं उनका परिपक्व रूप परपक परंतु यहां पर रस में दोनों उल्टे होकर के विराजमान हो जाते हैं तो सर्वस्व सर्वार्थ सा, सार सारे धर्म अर्थ काम मोक्ष इन चारों पुरुषार्थ से बढ़कर के साल हुआ प्रेम प्रेम का भी सार हुआ मधुर रस मधुर रस का भी सार हुआ वो भी में अवस्थित हो जाए अर्थात श्याम सुंदर भी उस मादनाक्ष महाभाव का स्वयं आश्रय बनकर के क्योंकि रस में दोनों दोनों के आश्रय विषय हैं ऐसी स्थिति में जो प्रसिद्ध आश्रय है वो आश्रय तो बन जाए रस और जो रस है वह बन जाए आश्रय इस प्रकार जहां विराजमान सर्वार्थ सार ऐसे रस ऐसे रस की वर्षा करने वाली कृपार्ध दृष्टि साधन का मार्ग निरूपण कर दिया कि ये रस किसी को ऐसे नहीं मिलेगा ये रस मिलेगा तब कृपार्ध दृष्टि जब श्री किशोरी जी कृपा करके अपनी दृष्टि किसी जीव के ऊपर डालेंगे तो इस रस की प्राप्ति हो सकती है किसी के हृदय में कृपा के कारण लीला कथा का श्रवण करके पहले लोभ उत्पन्न हो लोभ उत्पन्न होने के कारण वह कहीं जो नित्य परिकर है गुरुजन उनका अनुगत्य ग्रहण करे अनुगत्य ग्रहण करके अपने साधन का बल त्याग करें और यह विचार करे कि कृपा ही मेरा एकमात्र साधन है और उस कृपा साधन को प्राप्त करने के लिए किम और कदा इन दो बिंदुओं को पकड़ करके बैठे कि क्या ये दुर्लभ कृपा मिलेगी कब ये दुर्लभ कृपा मिलेगी किम और कदा इन दो शब्दों को पकड़ करके बैठे और दो शब्दों को पकड़ करके बैठते हुए भी चौथी जो चीज है वो है कि मैं इस परिक्र में श्री प्रिया जी की ये सखी इस सखी के पर में या श्री प्रिया जी की ये जो अष्ट सखी गण है उप सखीगण उनमें श्री अन्य जी उन अन जी के परिकर में मैं एक छोटी सी दासी हो करके श्री प्रिया लाल की सेवा करती हुई विराजमान हूं इस प्रकार श्री विशाखा के अनुगत श्री अनंगमंजरी मंजरी जी के अनुगत जो गुरु परंपरा है शुद्ध प्रणाली है उस शुद्ध प्रणाली में अपने आप को एक छोटी सी दासी सबसे नीची छोटी नई दासी समझ करके जिसके ऊपर सब हुक्म चलाए छोरी चल ए छोरी चल ये काम करके ला तो वो दौड़ दौड़ करके वो काम करे जो आए वो इसके चपट लगाती हुई ए चल ये काम कर, उन्हें करती हूं सबकी लाल ली ऐसी छोटी सी दासी है ये नव दासी इस दासी के स्वरूप में जब वो विराजमान हो और तब वह किम और कदा इन दो भावों को धारण करे तब उसे परम परम कृपा की प्राप्ति तो कृपार्ध दृष्टि श्री प्रिया जी की कृपा की आर्ध दृष्टि प्राप्त होने पर चार चीज उसको प्राप्त होंगी यहाँ पर साधन जो है वो कृपा ही एकमात्र साधन है कृपा के अलावा और कोई दूसरा साधन नहीं है कृपा ही एकमात्र साधन है कृपा के कारण लोभ उत्पन्न हुआ फिर कृपा के कारण गुरुदेव मिले और उनका अनुवत्य ग्रहण हुआ फिर कृपा के कारण ही कहीं कृपा का ही बल उसके हृदय में आया कि मेरे पास में अपने साधन का बल नहीं है और उसको दो चीज मिली किम और कदा कि मैं तीन चीज कि मैं जिस चीज की कल्पना कर रही हूं अभिलाषा कर रही हूं वो वस्तु कितनी दुर्लभ है कितनी बड़ी है हाय बड़ी वस्तु की क्या कल्पना अभिलाषा करने का भी मेरा अधिकार है सो so, प्रांशलभ्य फले उद्बाह कालिदास ने एक उदाहरण दिया कि जैसे कोई छोटा सा बोना हो और ऊंचा किसी वृक्ष के ऊपर ऊंचा फल लग रहा हो और वो यदि कूदे तो वो जैसे हंसी का पात्र बन जाएगा जरा कल्पना करो एक छोटा सा बोना है और ऊंचे फल को कूद करके प्राप्त करना चाहे तो जैसे वो हंसी का पात्र प्राप्त पा, पात्र बन जाएगा ऐसे ही ऐसी दुर्लभ वस्तु जो सेवा है ठाकुर की उस ठाकुर की सेवा को प्राप्त करने के लिए मैं प्राप्त प्रार्थना कर रहा हूं कैसा हंसी का पात्र मैं बन जाऊंगी कैसी हंसी की पात्र मैं बन जाऊंगी तो किम शब्द में पहला भाव है दुर्लभता दूसरा दुर भाव है मेरे पास में केवल साधन ही नहीं है बल्कि मैं अपराधी हूं उल्टी अपराधी होकर के मैं विराजमान तो एक अकिंचन अकिन व्यक्ति दुर्लभ वस्तु की कब तो कल्पना कर रहा है जबकि वह असमर्थ है अपराधी है तो अपराध भी है अकिंचन भी है और वस्तु भी दुर्लभ है यह तीनों वस्तुएं एक साथ मिली है यह किम में तीन भाव विशेष रूप से विराजमान और कदा में हाय यदि देर हो गई तो बाद नुकसान हो जाएगा और इस कृपा को केवल आपके अतिरिक्त कोई और दे नहीं सकता है तो कला में दो भाव यह भाव आप ही दे सकती हैं यह लाभ मुझे आप ही प्राप्त करा सकती हैं हे श्री किशोरी जो हे स्वामी जो आप ही इस दासी को यह लाभ प्राप्त करा सकती हैं और जल्दी से प्राप्त कराओ नहीं तो मेरे मैं तो माया के चोट से मेरा तो ढेर हो जाएगा इसलिए मुझे इसी जीवन में इस फल की प्राप्ति होनी चाहिए सारा समय बीत गया बहुत थोड़े से समय रहा है इसी जीवन में मुझे इस फल की प्राप्ति हो जाए तो किम और कदा किम मैं दुर्लभ वस्तु किम मैं मेरे पास में साधन नहीं है साधन ही नहीं बल्कि मैं अपराधनी हूं और कदा इस वस्तु को कोई दूसरा कोई नहीं दे सकता है देने वाली तुम ही हो और देर कब कर मत करो क्योंकि मेरे पास में समय भी नहीं ऐसी कृपा करके ऐसी कृपा को चाह करके साधक जब विराजमान होगा तब जाकर के कृपार्ध दृष्टि उसे कृपा की दृष्टि जब प्राप्त होगी वो कृपा की दृष्टि आप ही देने वाली हैं ऐसी ही है शिराधिक नमोस्त विश्वानो महिम में ऐसी के आपकी महिमा की बंदना है सबसे पहले में बंदना है, है वह है आपके अनंत अनंत गुण जैसी विरक्तता जैसी सुंदरता जैसी कलाप्रियता जैसी उदारता जैसी कृपालुता जैसी बाबुखता जैसी सखियों की बशीभूतता, ये सारे गुण जो आप में विराजमान हैं, जैसी परम मुस्कान ये सारे गुण जो विद्यमान हैं, वो दूसरे नंबर पर और से नंबर पर फिर आपका अनंतमय भाव वो उसका कहना क्या कि ज्योत फहारो कुंज को ब्रह्म कुंज से जो ज्योति का फुहारा निकला उसी का नाम तो ब्रह्म है शिवप्रिया जी के पद कंज में विराजमान नूपुर की जो झड़कार है वही तो भेद हैं श्री प्यारी पद कंजते नूपुर कलवर हो शब्द ब्रह्म कहिए सोई वही शब्द ब्रह्म होकर के विराजमान जिस शब्द ब्रह्म से संपूर्ण जगत ब्रह्म अक्षर ब्रह्म उस अक्षर ब्रह्म से गीता का वो अक्षर ब्रह्म जिसके द्वारा संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ वह आपका अक्षर ब्रह्म होकर आभूषण की वह वो अद्भुत होकर के विराजमान तो महिमे में तीन चीज प्रेम की महिमा फिर गो की महिमा और फिर ऐश्वर्य की महिमा ऐसी महिमा वाली श्री किशोर जी को प्रणाम संक्षिप्त में ब्रह्मा ईश्वर माने शिव आदि भी जिनके चरणारविंद की महिमा को दुरूह नहीं जान सकते बड़ी कठिनाई से वे जान सकेंगे ब्रह्मा प्रार्थना करते रहे कि वृंदावन में हमको जन्म मिले ठाकुर ने ब्रह्मा की एप्लीकेशन के ऊपर बड़ी जोर से लिख दिया रिजेक्ट ब्रह्मा ने प्रार्थना की ब्रह्म मोहन लीला में कि मुझे तद भूरी भाव के जन्म की मत मुझे टे वावन में जन्म मिल जाए ठाकुर बोले ना अभी नहीं मिलेगा जाओ अपने काम पे चलो ब्रह्मा दुखी हो गए बोले ठाकुर ने हमारी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी है प्रार्थना रिजेक्ट कर दी है क्या करें उनकी मालिक के सामने जोर तो दे नहीं सकते एक बार कहा दिया जो कह दिया कह दिया जाना पड़ेगा केवल कर रहे हैं क्या हो भाग्यमो भाग्यम, हो भाग्यम। ंदगुप ब्रजों के सामने इन ब्रिजवासियों के भाग्य का क्या अनुरूपण किया जाए यह नितम परमान ठाकुर ने मुस्कुरा करके ब्रह्मा की ओर देख लिया ब्रह्मा कह रहे चलो यही बहुत भाग्य मिल गया हम तो आए थे कि यहां पर जूते पड़ेंगे चोरी की है बछड़ा बालकों की ठाकुर हमको दंड देंगे दंड नहीं दे रहे हैं मुस्कुरा करके हमारी ओर देख रहे हैं अनुग्रह कर लिया यही बहुत बड़ी बात है ठीक है अभी ब्रिज परकर में जन्म नहीं मिला परंतु कभी ना कभी तो जन्म मिलेगा ही प्रार्थना कर रहे ऐसे ब्रह्मा प्रणाम करके उस समय लौट गए कि हे ब्रज के सूर्य चंद्र आपको प्रणाम है प्रणाम तो ब्रह्मा ईश्वर आदि के द्वारा जिनके चरण विंद उनके राग के अद्भुत वैभव जिनमें विराजमान हैं पदार्द कहकर के ये दिखाया कि जैसे कमल अनेक सुरक्षित आवरणों में दुर्ग में बंद रहता है इसी प्रकार श्री राधिका उनके चरणारिंद तक पहुंचना बहुत कठिन है और वहां पर अनेक अनेक बाधाएं हैं उन बाधाओं को उनकी कृपा से यदि मुक्त कर दिया जाए तब कोई उनके चरण अरविंद तक पहुंच सकेगा फिर अरविंद के पास में पहुंच करके भी कहीं डाली में पंखुड़ी में उलझ के नहीं रह जाए पराग तक पहुंचे और फिर पराग के भीतर भी जो मधु है उस मधु तक वो पहुंचे और मधु क्या है श्री श्याम सुंदर के प्रति वो प्रेम सेवा की भावना जैसी श्री राधिका में विराजमान है ऐसी सेवा की भावना और कहीं दूसरी जगह नहीं है परम अद्भुत वैभव आया पराग के परम अद्भुत वैभव वो जहां पर विराजमान है पराग का तात्पर्य शुद्ध ऐसा मधु जिसमें निज स्वार्थ कहीं नहीं है सर्वार्थ सार ये संपूर्ण पुरुषार्थों का सार रूप होकर के विराजमान रसवर्ष कृपा दृष्टे श्री राधिका की कृपा मई जो दृष्टि है वही रस की वर्षा करने वाली है उन श्री भू के महिमा माने उनके प्रेम की सबसे पहले वंदना फिर उनके गुणों की मंदमा फिर उनकी महिमा की वंदना हम कर रहे हैं यो ब्रह्म रुद्र शुकनारद भीष्म मुख्य न सहसा पुरुष से तस् सद्यो वशीकरण चूर्ण मनंत शक्ति श्री राधिकाचरण मनु स्मरामी श्री राधिका की चरण रेणु की ब्रिज की चरण रेणु की वंदना की जा रही है श्री राधिका के चरण की रेणु उनका अनुस्मरामी निरंतर निरंतर हम स्मरण करें रेणु माने जो रंग दे उसका नाम है रेणु रज और रेणु रज माने उत्पत्ति का स्थान रजमाने रंग रजमाने आ आसक्ति फिर से दोहरा दें रजमाने उत्पत्ति का स्थान प्रेम की उत्पत्ति का स्थान श्री किशोर जी की चरण ली जाएगी तो प्रेम उत्पन्न होगा रज नहीं है तो बीज में अंकुर नहीं आ सकते ऐसे ही जब तक वृंदावन की रज नहीं ली जाएगी रज से प्रीति नहीं की जाएगी तब तक प्रेम की प्राप्ति नहीं हो सकती है रज माने उत्पत्ति स्थान रज माने रंग रंग नहीं चढ़ेगा रंगरेज भी किसी कोरे कपड़े को पहले खड़िया में मिट्टी में घोल देता है फिर उसको धो देता है मिट्टी को हटा देता है तब रंग डालेगा तो धब्बे नहीं पड़ेंगे नहीं तो रंगने पर धब्बे पड़ जाएंगे ऐसे ही जब तक रज नहीं है तब तक प्रेम का रंग नहीं चढ़ेगा यह रज का दूसरा भाग तो रज माने रंग और तीसरा रज का अर्थ है कि आसक्ति रज वृष्ट दृष्टि जमाने आसक्ति तो आसक्ति श्री वृंदावन की रज से प्रीति की जाएगी तो आसक्ति होगी नहीं तो आसक्ति की प्राप्ति नहीं होगी तो राधिका चरण रेणु ऐसी श्री राधिका की चरण रेणु जहां पर विराजमान हैं, उनका अनुस्मरामी निरंतर निरंतर उस चरण रेणु का हम स्मरण करें विशेष रूप से श्री राधिका की जो आसक्ति है उस आसक्ति का स्मरण करते हुए विराजमान हो साक्षात चरणों की वंदना करें चरणों को अपने साथ में संग्रहित करके रखें फिर इसके रंग में अपने आप को रंगने का प्रयास करें और मुख्य रूप से जो आसक्ति है उस आसक्ति का प्रिया की जो आसक्ति है उसका आसक्ति का हम स्मरण करें श्री वृंदावन की राधायणी के वृक्ष की जो चरण रेणु है उस चरण रेणु को जो जो ब्रह्म रुद्र सुख सा ना, नारद भीष्मी ब्रह्मा इत्यादि सब उनकी वंदना करते हैं इनके यदि प्रमाण ढूंढे जाए तो बीसों प्रमाण मिल जाएंगे ब्रह्मा कह रहे हैं अहोभाग्यम अहो भाग्यम, आव भाग्यम। नंदगोप गोप ब्रयोग साम य मित्रम परमानंदम पू ब्रह्म सनातनम यहां पर सनातनम शब्द मित्रम का विशेषण है विशेष रूप से ब्रह्म का नहीं है ब्रह्म तो अपने आप सनातन है पूर्णम ब्रह्म सनातन जो सनातन है उसको लिखने की जरूरत नहीं है ब्रह्म कहने से सनातन तो अपने आप बोध है इसलिए सनातन का सीधा सीधा संबंध मित्रम से है श्री किशोरी जो जिन ब्रजवासियों की परम परम प्रिय होकर के विराजमान श्री कृष्ण जिनके सनातन मित्र होकर के विराजमान हो है और जब मित्र पूजन के लिए जाती हैं कह रही है बुधारी सके मित्र पूजन करने के लिए मैं जा रही हूं श्री किशोर जी कह रही हैं बोले हाँ सखी मैं समझती हूं तू तो मित्र पूजन का अब मित्र शब्द के संस्कृत में दो अर्थ <laughs> मित्र माने सूर्य और मित्र माने मित्र तो बहाना तो है मित्र पूजन सूर्य का पूजन परंतु तत्व तो जा रही हैं श्री कृष्ण का पूजन करने के लिए मध्यान्ह में कृष्ण से मिलन करने के लिए श्री किशोर जी पदार तो यदि मित्रम परमानंदम श्री कृष्ण इनके परम मित्र होकर के सनातन मित्र होकर के विराजमान है पूर्ण सनातन सनातम ऐसे ही श्री ब्रह्मा जी कह रहे हैं तो भाग्य मेहमा चित्तावदास्ताम एक वही वयम बद भूर भागा एक चषक अस्कृत्वा शर्वाद उदयज मधु अमृत स बमते हम तो इतने में ही संतोष प्राप्त कर लेंगे कि हम इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवता है एकादशी वे तत्वता मन के लड्डू खाना है शिवप्रिया जी के इंद्रियों के देवता ये प्राकृत इंद्र इत्यादि नहीं है श्री प्रियाजी की वाणी का देवता अग्नि हो ऐसा नहीं है प्राकृत तो अग्नि नहीं हो सकता है प्रियाजी के नेत्रों का जो देवता है वो सूर्य नहीं हो सकता है प्रिया जी के कान का देवता ये दिग्ग देवता नहीं हो सकते हैं तो ये जितने भी देवता हैं या प्रियाजी के मन का देवता प्राकृत चंद्रमा नहीं हो सकता है प्रिया जी की बुद्धि का देवता यह ब्रह्मा हो सकता है तो ये जो देवता बताए गए ये प्रिया जी के नहीं हैं है ब्रिज गोपी के नहीं हैं किसी भी ब्रजगोपी के नहीं हैं परंतु तो केवल मन के लड्डू खा रहे हैं कि ठीक है एकादश ये जो ग्यारह है, देवता हैं इनसे वयम बत भूर भागा हम प्रिया के इंद्रियों के देवता हैं अधिष्ठात्री देवता हैं इससे हम भूल भाग्य है ये केवल मन के लड्डू खाते हुए विराजमान हैं। तत्तव्य है नहीं परंतु तो यो ब्रह्मरुद्र ब्रह्मा इतने में ही अपने आप को कृत मान लेते हैं कि प्रिया जिस समय नयनों के द्वारा श्याम सुबह का दर्शन करके आनंदित होती है तो परंपराया नेत्र का जो देवता है सूर्य उसको लाभ की प्राप्ति हो जाएगी या बुद्धि का देवता जो प्रजापति है उसको लाभ की प्राप्ति हो जाएगी या अहंकार का देवता जो रुद्र है उसको कहीं लाभ की प्राप्ति हो जाएगी परंतु तत्वत ये मन के लड्डू ही खाना है तो एकादशी वही वयम बत भूर भागा एक ऋषिक च आज इन प्रियाओं के इंद्री रूपी चषक के द्वारा हम भी शिव इत्यादि जो देवता है शर्वादय ये भी श्री किशोरी जी के श्याम सुंदर के चरण कमल से उत्पन्न होने वाले मधु अमृत आसव इन तीन का पान कर रहे हैं चरण के लिए पहले मधु कहा पंथ संतोष नहीं हुआ शायद मीठा तो है पंत तो, शायद का मीठा मिठास कितना गुण कितना थोड़ा बहुत ही होगा जितना होगा उसकी अपेक्षा फिर दूसरा दृष्टांत दिया अमृत अमृत तो और भी ज्यादा गुणशाली है इतने भी संतोष हुआ तब तीसरा दृष्टान्त दिया आसव क्योंकि आसव में जितनी आसक्ति होती है किसी मध्य में मध्यप की जितनी आसक्ति होती है उसके सामने मध, म, मध्यप के सामने मध की बोतल रख दो और उसके सामने अमृत रखो तो लपक करके वो बोतल को पकड़ेगा आसक्ति तो उसकी वहीं लगी हुई है इसलिए आसक्ति की दृष्टि से मधु अमृत और आसव तीनों एक जगह दे दी कि आपके चरण की मधुरमा ऐसी है जिसके आगे मधु फीका मधु क्या चीज है अमृत फीका अमृत क्या चीज है आसम भी जिसके आगे फीका है ऐसे हम श्री प्रियाओं के माध्यम से उनके अधिष्ठात्री इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवता बनकर के इनकी कृपा से कृष्ण के माधुर्य का आस्वादन हमको भी प्राप्त हो जाता है वो भी होता नहीं है मन के लड्डू भले खा, खाते रहो बेटे बस ये बात है तो मन के लड्डू खाते हैं उनको वो वस्तु की विशेष रूप से प्राप्ति नहीं होती है ऐसे ही श्री शिवजी जी प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं कि सत्वम विशुद्धम बसदेव संगीतम यदि तत्पमान अपावृतः सत्व तस्वीर भगवान वासुदेवे नमसा विधीय चित्त का नाम सत्व है उस सत्व में जब चित्त में जब कहीं क्षो उत्पन्न होता है तो उसका नाम है सत्व्रेक भक्ति वो वस्तु है जो कि चेष्टा रूप भी है और सत्व रूप भी है भक्ति के दो रूप भक्ति का एक रूप है अनुकूल कृष्ण अनुशीलनम अनुशीलन माने चेष्टा परंतु जो चेष्टा है वो दो प्रकार की कहीं प्रवृत्ति निवृत्ति रूप चेष्टा और कहीं सत्व असत्व रूप चेष्टा इंद्रिय का एक स्थान से हटना दूसरे स्थान पर जाना इसको हम कहेंगे चेष्टा मोहनलाल की जय जय जय तो इंद्रिय का एक स्थान से हटना और दूसरे स्थान पर लगना जैसे मेरा हाथ यहाँ रखा हुआ है यहां रखा हुआ है अब एक जगह से हटा और इस वस्तु को पकड़ा तो एक जगह से नवृत्ति हुई और दूसरी जगह प्रवृत्ति हुई इसका नाम चेष्टा हुआ एक जगह से कहीं इंद्रिय का हटना और एक जगह लगना दूसरी जगह से इंद्रियों को हटा श्री मदन मोहन के चरणों में नेत्र लग गए तो ये हो गई प्रवृत्ति और निवृत्ति तो भक्ति दो प्रकार की एक है चेष्टा रूप भक्ति जहां इंद्रियों के द्वारा कोई चेष्टा की जा रही है उसका नाम भी भक्ति हुआ जैसे मंदिर में सोनी दे रहे हैं ठाकुर जी के लिए रसोई कर रहे हैं ठाकुर जी की श्रृंगार कर रहे हैं उनका दर्शन कर रहे हैं उनके गुणों का गायन कर रहे हैं ये कर्मेंद्रिय ज्ञान की चेष्टा हो गई उसको भी भक्ति कहेंगे दूसरा है जैसे एक सरोवर है बिल्कुल शांत और उसमें किसी ने एक कंकर डाला उसमें एक आवर्त पैदा हुआ दूसरा आवर्त पैदा हुआ फिर तीसरा आवर्त पैदा हुआ ऐसे ही शांत चित्त का नाम है सत्व उसमें जो क्षोभ शांत चित्त का नाम है चित्त उसमें जो क्षोभ उत्पन्न हुआ उसका नाम है सत्वोद्रेक तो सत्योद्रिक को भी सत्योद्रक को ही हम दूसरे शब्दों में कहें तो उसको कह सकते हैं इमोशंस भाव तो हमारे एक्शन भी भक्ति हैं और हमारे भाव भी भक्ति है तो भक्ति के दो रूप हुए एक भक्ति का रूप हुआ भाव दूसरा भक्ति का रूप हुआ चेष्टा दोनों ही भक्ति है हाथ में लेकर के माला जप रहे हैं उंगली भी काम कर रही है शरीर भी काम कर रहा है जीभ भी बोल रही है तो ये भी भक्ति है और कहीं बैठे हैं कुछ भी नहीं कर रहे हैं परंतु उसमें कृष्ण के गुणानुवाद के कारण कहीं आवर्त आ रहे हैं लहर आ रही है तो उसका नाम भी भक्ति है तो भाव रूप भक्ति भी है और चेष्टारूप भक्ति है चेष्टारूप भी भक्ति को मानेंगे भाव रूप नहीं मानेंगे तो स्थायी भाव संचारी भाव इनको भक्ति की सीमा में नहीं लिया जाएगा और यदि उनको ही भक्ति मानेंगे तो शरीर की चेष्टाएं जो की जा रही हैं मैकेनिकल जब जो भी जो किया जा रहा है उसका नाम भक्ति नहीं होगा इसलिए दोनों ही प्रकार के आनुकुलन कृष्णानशीलन भक्ति होकर के विराजमान हैं तो सत्तम विशुद्धम वसुदेव संगीतम शिव प्रार्थना कर रहे हैं कि चित्र जो है उसका नाम ये वसुदेव और उस वसुदेव में जो विराजमान हो चित्त में जो विराजमान हो उसका नाम है वासुदेव हे प्रभु आप वासुदेव हैं जो चित्त के भीतर अंतर्यामी रूप में विराजमान हैं सत्वे तस्विन भगवान वासुदेव उन सत्व में भगवान वासुदेव विराजमान हैं ऐसे भगवान का योक्ष जो मैं मनसा विधी उनका मैं पूजन करता हूं तो सती तुम जो ये कह रही हो कि मारे मेरे पिता आए आप भी तो बैठे रहे गलती आपकी भी तो है सारा दोष दक्ष प्रजापति को दे रहे हो मेरे पिता को दे रहे हो क्या आपका कोई दोष नहीं है क्या आप भी तो बैठे रहे भगवान शिव कह रहे हैं बोले सती ऐसी बात नहीं है रोक्ष जो में मनसा विधि है ते मैं मन से उस समय प्रभु के सेवा कर रहा था और तुम जानते हो कि जानते हो कि मानसी सेवा कभी कभी बनती है कभी कभी मानसी सिद्ध हो जाती है हमेशा नहीं होती है जिस समय तुम्हारे पिता आ रहे थे मुझे ऐसा लगा कि ये तो मेरे आराध्य आ रहे हैं उनको देखकर के मैंने उस समय मन के द्वारा ही उठकर के अभ्युत्थान अर्घ पाद्य आचमनि सब प्रदान किया तो जिन कृष्ण की सेवा यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्मी श्री वृज की महिमा का गायन ब्रह्मा रुद्र इत्यादि सब करते हैं श्री सुखदेव जी का तो कहना ही क्या सब जी का वंदना कर रहे हैं रे मेते आच आत्मा आत्मा रामो प्रखंडता श्री प्रियागण उनकी महिमा का सुखदेव जी ने सहाजी गायन किया विशुद्ध रूप से प्रार्थना कर रहे हैं कि सत्वम विशुद्धम विशुद्ध विज्ञान घनम सामाप्त सर्मार्थ ममोघ मांछित हे प्रभु आप विशुद्ध घन हो करके विराजमान है सबके ईश्वर हो करके विराजमान है ऐसे आपकी आराधना करते और तो और क्या भीष्मी जो सर्वथा अमरकारी हैं जिनका लीला में प्रवेश नहीं है ऐसे भीष्म पिता में भी बड़ी गोपकारों की वंदना करते हैं। भीष्म एक तो कृष्ण के पर में तीन पीढ़ी ऊपर हैं। नानाओं में भी पर में फिर मैंने जो भी संबंध बन, बनता हो उसमें कई तीन पीढ़ी ऊपर होकर के विराजमान विष्णु फिर बाल ब्रह्मचारी दूसरा विष्णु पितामे का दोष फिर तीसरा कृष्ण के विरोध में कौरवों की ओर से कृष्ण के साथ में युद्ध कर रहे हैं और चौथा युद्ध की भूमि है पांडव वहां पर भी युद्ध की भूमि में भी श्री कृष्ण की वंदना करते हुए कह रहे हैं कि ललितगत बिलास बल गुहा प्रणय निरीक्षण कल्पतोन माना कृतमन मधा प्रकृति मगमन किलोपे श्याम सुंदर कब वो भाव हमको प्राप्त होगा ललितगत बिलास बल घुहास जहां रास में आप प्रियागणों के साथ में मिलन करते हुए नृत्य कर रहे हैं तावंत मात्मानं जैसे गोपी जो चेष्टा कर रही है वही चेष्टा आप करते हुए विराजमान है तावंत जैसी गोपी, वैसे ही भाव जैसी गोपी वैसा ही स्वरूप जैसी गोपी वैसा ही श्रृंगार किसी ने यदि जर्दारी की साड़ी पहन रखी है तो आपकी काचनी भी मैच कर रही है किसी ने हीरा के कुंडल धारण कर रखे हैं हीरा का यानी शीशफूल धारण कर रखा है तो आपका मुकुट भी हीरा का ही कृपा तावंत महात्मानम कोई गोपी गुट्टी है तो श्याम सुंदर भी गुटे और कोई गोपी लंबी है तो श्याम सुंदर भी कृपा तावंत महात्मानम वैसा ही स्वरूप धारण करके जैसा जिसमें भाव यानी किसी में भाव है तो श्री सुंदर में भी उसके प्रति अनुकूल नायक का भाव विराजमान कृपाव तो में, श्रृंगार में लीला में में में एक साथ स्वरूप विराजमान परम परम सुंदर जोड़ी होकर के विराजमान है सहज जोड़ी प्रकट हुई ये सहज जोड़ी किसी दूसरे के द्वारा मिलाई हुई जोड़ी नहीं है ये जोड़ी अपने आप प्रकट हुई है सहज जोड़ी है अपने आप प्रकट हुई है सहज है इसका मतलब प्रेम भी सहज है जगत की जितनी भी जोड़ी वो किसी मध्यस्थ के द्वारा मिलाई गई होती है परंतु ठाकुर की जो, जो जोड़ी है वो ठाकुर की जोड़ी किसी के द्वारा मिलाई हुई नहीं है वह सहज है सहज है तो उसका कभी विनाश नहीं हो सका जो मिलाई गई है उसमें कहीं विनाश होगा परंतु जो नित्य है उसका कभी विनाश नहीं है तो ललित गति बिलास शिवप्रिया लाल ललित गति के साथ में बिलास कर रहे हैं बलगुहास कितना मधुर हास जैसा प्रिया जी का हास वैसे ही लाल जी का हास वो कृतवावंत महात्मान वो अपूर्व से विराजमान है कभी प्रेर निरीक्षण कर रहे हैं उसकी सुंदर रिएक्शन शांत सुंदर दे रहे हैं प्रतिक्रिया वैसी की वैसी हो रही है अकल्प तो माना कभी शिवप्रिया को आदर देते हुए और मान प्रदान करते हुए विराजमान है कभी मान भाव को धारण करके एठ दिखाते हुए विपरीत प्रकार से शिवप्रिया आपकी सेवा कर रही हैं प्रिया यदि मान कौरी कौरे भर्सन वेदस्तुति हरिते मोर मन प्रिया मान करके जब वेदस्तु तो से भी अधिक उनकी सेवा होती है उस समय मिलन में जैसी श्याम सुंदर की गायन जैसा श्याम सुंदर का नृत्य जैसी श्याम सुंदर की नृत्य में ताल और पर्ण जो राग और जो आप स्वर का आलाप ले रही हैं वो सारे के सारे श्री श्याम सुंदर में विराजमान हैं और बिरा में कृतम अनुकृतवत्तीन्मदाधा जहां उन्मद होकर के श्री श्याम सुंदर की विभिन्न चेष्टाओं करती हुई विराजमान हैं, तो अनुकृतवत् जहां प्रेम ही प्रिया लाल और स्वयं आश्रय विषय इनके भाव को छोड़कर के प्रेम ही आस्वादक प्रेम ही आस्वाद्य और प्रेम ही साधन तीनों बनकर के विराजमान हो जाए उन्मरान धोकर के विराजमान है प्रकृति आगमन जो प्रकृति माने प्रेम है उस प्रेम का ही अनुगमन करती हुई विराजमान हो रही हैं ऐसे महाभाव स्वरूपशी श्री किशोरी जी उनकी प्रेम महिमा का क्या अनुरूप किया जाए तो पर कर रहे हैं भी आलक्षा पुरुष पांड फिर जल्दी से लौट आते हैं बोले हमारी ये सामर्थ्य नहीं है कि हम उस रास में श्री प्रिया के उस मादनाक्ष महाभाव में प्रिया जैसे प्रेम का आस्वादन कर रही हैं, उस प्रेम के आस्वादन की एक छटा भी प्राप्त कर सकते हैं जब तक श्री राधिका का अनुवत्ति ग्रहण नहीं है और अनुवत्ति ग्रहण करने की हमारा अधिकार नहीं है ऐसी स्थिति में लौट करके श्री विश्वता में आ जाते हैं और अंतर्यामी जो स्वरूप है उसकी ही वंदना करने लगते हैं जो जीव मात्र के हृदय में विराजमान है उस परमात्मा के रूप में कृष्ण की हम वंदना करते तो सासा ब्रह्मा रुद्र शुक, नारद भीष्म इनके द्वारा भी यहां सुख का जो निरूपण किया गया वो श्री सुखदेव जी न होकर के छाया सुख जो ऋषि सुख हैं उनका वर्णन है। श्रीमद भारत में इसमें श्री राधा सुधानी में कई जगह सुख शब्द का प्रयोग हुआ कि सुख को भी प्राप्त नहीं है सुख को भी प्राप्त नहीं है ये अपने सुख नहीं है बल्कि ये सुखदेव जी के छाया सुख जो है ऋषि सुख उनको भी जो प्राप्त नहीं है सद्यो बशीकरण चूर्ण मनंत शक्ति ही श्री राधिका की चरण सद्यो बशीकरण चूर्ण श्याम सुंदर को बशीभूत करने का चूर्ण रूप होकर के विराजमान श्री रंगदेवी जी के कुंज में श्री प्रियालाल विराजमान हैं के समय उस समय सखी के हृदय में ये अभिलाषा आई कि प्रियालाल का विवाह किया जाए और उस समय श्री तुंग विद्या जी सारी विद्याओं में परिणत है परम्परंगत हैं और श्री तुंग विद्या जी उस समय श्री प्रियालाल का विवाह खेल कर रही हैं लाल जी प्रिया जी दोनों पास पास बैठे हैं और श्री चित्रा जी ने पीछे से आकर के दोनों का ग्रंथ बंधन कर दिया सारी सखी जो जय हो जय हो करके पुष्टि करें श्री प्रिया जी चौक जाएं बोल क्या हुआ देख रही है लालजी के साथ में ग्रंथ बंधन हो रहा है सब कह रहे हैं खुल मत ये खुलने वाली चीज नहीं है श्री रंगदेवी जी आनंद पूर्वक श्री श्याम सुंदर को अपनी छाती से लगा रही तो पद्धति पूरी की कई रसिक रस, जनों ने वर्णन किया कि यहाँ अग्नि नहीं है अग्नि के बीच में क्या है बोले हेतु तत्व रूपी प्रेम तत्व रूपी वंशी उसको बीच में साक्षी बना करके प्रियालाल की परिक्रमा हो रही है प्रेम ही यहाँ पर ये तो नित्य स्वरूप है जहां वैशी की साक्षी में ये विवाह उनका संपादन का आदि हुए श्री तुंग विद्या जी विराजमान और उस समय श्री रंगदेवी जी ने बड़ा भारी दायजा प्रदान किया लाल जी को जितनी भी सखी सपटी हुई हैं कुछ सखी हो गई वर पक्ष में कुछ सखी हो गई वधु पक्ष में और श्री प्रिया जी को उस समय रंग देवी जी ने छाती से लगा लिया श्याम सुंदर से कह रही हैं कि हमने बड़े नाज से बड़े लाल से अपनी सखी को पाला है और आज हम अपने प्राणों को आपको समर्पित कर रही हैं इनको आप अपने प्राणों से भी अधिक संभाल का कर, संभाल करके रखना आज हम अपने प्राण ही तुम्हारे हाथ में समर्पित कर रही हैं और शिव प्रिया लाल इन दोनों को लेकर के जिसमें आ रही है श्री रंगदेवी जी कह रही है किहो भर आयो ही हो। कि आरी सखी श्री राधिका को गले से लगा करके श्री रंगदेवी जी कह रही हैं कि अरे सखी किए को सुख अलप हाय मैं तेरी कोई भी सेवा नहीं कर सकी कितना सा सुख मुझे तुरा कितना लाल करना चाहिए था कुछ भी तो सुख नहीं कर सकी तो किए को सुख आलप जो कुछ किया थोड़ा सा भी सुख तुझे नहीं दिया होगा अरे सखी तू तो हमारी है आज हम तुझे श्याम सुंदर के श्रेस्त्र में सौंप रही हैं ऐसा जिसे मैं कहा सुन कहो सुन करके श्री प्रियालाल बोले पंथ बोल नहीं पाए भर आयो ही उनका हृदय भरा है, और बोल नहीं पाए कि सुन हो, भर आयो ही, जो कहा हमने तुरे तुरे तुरे जो सेवा की वो बड़ी अल्प है और ये सुनकर के प्रियालाल दोनों कुछ बोलना चाहते हैं पंत बोल नहीं पाते हैं भर आयो हिओ दोनों का हृदय अपूर्व से भर आता है और बिना कुछ कहे बस आंख में आंसू आ गए, हृदय आया, कंठ रुक गया है उस समय बड़े कठिन से श्री प्रिया मुड़ मुड़ करके श्री रंगदेवी जी की कुंज की ओर देख रही है उस समय श्री अनंग रंग कुंज में श्री प्रिया लाल दोनों जैसे पधार रहे वहांग रंग कुंज में पहुंचकर के सारी सखी उस समय श्री वृंदावन के कल्प वृक्ष के पास में ले जा करके प्रियालाल को विराजमान करती है और कल्प वृक्ष के पास में विराजमान करके कहती है इन कल्प वृक्ष की वंदना करो धन्य है वृंदावन के कल्प वृक्ष जगत की अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले श्री प्रिया लाल श्री मोहन और उनके इष्ट देवता बनते हैं कौन वृंदावन के वृक्ष कह रहे हैं इन वृक्ष को प्रम करो और श्री प्रियालाल दोनों के दोनों वृंदावन के कल्प वृक्ष को प्रणाम करते उस कल वृक्ष को प्रणाम करते हुए श्री कृष्ण की ओर की बर पक्षी की जितनी भी सखीगण हैं, वो कहती हैं ये बधु के पक्ष की जो सखी है ना इनकी बात में मत आना, नहीं तो हम कह रहे हैं जन्म भर तुमको प्रिया का गुलाम बन करके रहना पड़ेगा इसलिए अभी से सावधान कह देती हैं खबरदार ये जो कहें इनकी बातों में आना मत नहीं तो जल भर भोगे हमने पहले तुमको सुरक्षित कर दिया है सावधान कर दिया है श्री बधु पक्षी की जितनी भी सखीगण हैं वे कह रही हैं कि इन कल्प वृक्ष को प्रणाम करो और यहां की रज लेकर के अपने माथे के ऊपर लगाओ बल पक्षी की जितनी भी सखी हैं से मना कर, कभी कर मत लेना नहीं तो भुगतोगे जन्म भर भोगना पड़ेगा सना प्रिया की दासी बनकर के रहना पड़ेगा परंतु बधु पक्षी की जितनी भी सखी गण है वे कह रही है करो ना तो प्रम क्यों कर रहे हो जल्दी से प्रम करो और श्री श्याम सुंदर टोकते भी अपने पक्षी की जितनी भी सखी हैं पक्षी पक्षी की सखियों के प्रभाव में आकर के उस समय कल्प वृक्ष को प्रणाम करते हैं और श्री किशोरी जी की चरण रज जिस कल्प वृक्ष के नीचे विराजमान है उस चरण रज को के ऊपर जो अपना सिर रखते हैं बर पक्षी की जितनी भी सखी वे सब देखती की देखती रह जाती हैं मधु पक्षी की जितनी सखी वे सब राधा रानी की जय जै। ऐसे जय जयकार करती हैं और कहती हैं बस अब तो तुमको जन्म भर हमारी सखी के आनगति में इनके वचन को पालन करते हुए ही रहना पड़ेगा और उस समय श्री राधिका पक्ष की जितनी भी सखीगण है बदु, बदु की जितनी भी सखीगण वे सब सखी गण श्री श्याम सुंदर को कामन करती हैं। हमारे ब्रिज की एक लोक प्रथा है कामन उसमें जैसे जादू तोड़ना करके श्याम सुंदर को प्रिया के बशुभूत करती है और जादू तोड़ना करने में चित्राजी बड़ी कुशल कुशल बड़ी कुशल है चित्रा जी तुम्हें कह रही हैं आओ लाल आओ तुम्हें प्रिया के नेत्रों का काजल बना दूं <laughs> आओ लाल जानो ना हो रहा है बोले आओ, आ, आओ, आव आव आओ <laughs> लाल आओ मैं तुम्हें प्रिया के चरणों की मुंह पर बना दूं <laughs> आओ लाल आओ मैं तुम्हें प्रिया के चरणों का की महावर बना दूं आओ लाल आओ मैं तुम्हारे प्रिया के हाथ की मेहदी बना दू आओ आल, आल, आल तुम्हें प्रिया के अधों का पीक बना दो ऐसे कहकर के कामन करती हुई जादू जादू टोना फूक करती हुई जादू फूकती, फूकती हुई मंत्र फूकती हुई लाल जी को शिव के अत्यंत अत्यंत बशी भूत कर देती हैं सो कामन करे जो काम यहां कामनी गण कामन करती हुई विराजमान होती हैं कामन का मतलब है अपने प्रिया के अधीन शाम सुंदर के मन को बनाने की कामना करती हुई ये विराजमान होती हैं। तो संद्योगीकरण चूर्ण श्री प्रिया के चरण रज की चूर्ण लेकर के उस समय चुपके से श्री बधु पक्षी की जो सखीगण हैं, उन्होंने लाल जी के ऊपर डाल दी सो ये राधिका के चरण की रज ऐसी है जो सद्यो वशीकरण चूर्ण बोले अब तुम सदा ही इनके बसीभूत हो करके विराजमान हुए अनंत शक्तिम इस चूर्ण की जो शक्ति है ये बुकनी जो डाली है वो ऐसी जो अनंत शक्ति वाली है अब सदा सदा प्रिया के बशीभूत हो करके ही तुम रहोगे तम राधिका चरण रेणु अहम स्मरा श्री राधिका की चरण उनकी हम वंदना कर रहे हैं तो जो ब्रह्म ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं कि जन्म के पेट अभ्यान वृंदावन में हमको जन्म मिले और किसी की चरण रज अर्थात श्री राधिका की चरण उससे हमारा अभिषेक हो प्रिया जी कभी खेलते हुए नृत्य करते हुए निकले उनकी चरण रज उड़कर के हमारे ऊपर पड़े ब्रह्म प्रार्थना करते हैं श्री रुद्र कर, कर, रुद्र करते हैं कि में मनसा उन अंतर चिंत तो जो श्री प्रभु हैं, उनका मैं निरंतर निरंतर मन में ध्यान करता हूँ और उनकी चरण रज की प्रार्थना करता हूँ श्री सुखदेव जी तो ऋषि सुख प्रार्थना करते हैं परंतु उनको प्राप्त नहीं जो अपने सुख हैं सर्वदा सर्वदा प्रार्थ, प्रार्थना करते हैं कि नमो नमस्ते साम्यात सा। श्री श्याम सुंदर सदा राधिका के साथ में ही निरस्त साम्यात अतिशयन श्री राधिका के समान कोई नहीं है अतिशय तो हुई ही से सकता है बढ़कर के तो हुई कहा सकती हैं ऐसे श्री निजे धाम ब्रह्मणे रंस नी वृंदावन उन धाम उनमें जो रमण करते हैं उनको प्रणाम करे हैं तो सुख दो हो गए एक शुक है श्री लीला सुख वे प्रार्थना करे हैं नमो नमस्ते सुशुहाय सात जो सात जनों के में परम श्रेष्ठ होकर के विराजमान विदुर का मुख्य योग नाम जिनकी काष्ठा भी जिनकी छाया भी ोगियों को प्राप्त नहीं हो सकती है और निरस्त साम्य अन जिन राधिका के न कोई समान है न कोई है। साम्य अक्षा सा, के संग में, धाम रूप निज तेज रूप श्रीमदावन धाम में जो वृंदावन धाम धामी से अभिन्न है ऐसे स्वधाम ब्रह्मणी ब्रह्म रूप निज धाम में रणसते नो रमण करते हैं उनको हम प्रणाम करते हैं तो शुभ वंदना कर रहे हैं नारद जी वंदना करते ही हैं सदा सदा में आकर के रूप से आनंदित होते हैं उस लीला का दर्शन करते हैं और नारदी गोपी स्वरूप धारण करके वंदना करते हैं और भीष्म जैसे जो अनधारी हैं वे भी जहां वंदना करते हुए विराजमान हैं तो यो ब्रम्म रुद्र शुक नारद भीष्मी ये जिनमें प्रधान है उनके द्वारा आलक्ष्य तो नौ उनके द्वारा भी जिनका दर्शन श्री राधिका के उस माधुर्य का दर्शन नहीं है केवल चाह चाह रहे हैं प्रार्थना मात्र कर रहे हैं ऐसे जब कृष्ण भी उनके लिए प्राप्त नहीं है तब राधिका का कहना तो बड़ी दूर की बात है ऐसे कृष्ण को भी सद्यो सद्योवशीकरण चून विवाह खेल में जो सखी गए हैं वो श्री किशोर जी की चरण रज में इनको दंडवत करा देती है।, है और चुपके से उठा करके श्री किशोर जी की चरण रज उसको श्री लाल जी के माथे के ऊपर चुपके से जादू टोना करती हुई कामन करती हुई चरण रज को प्रदान कर देती हैं सद्यो वशीकरण चूर्ण ये श्याम सुंदर को वशीभूत करने का यह चरणरज चूर्ण है तम राधिका चरण रेणु उन श्री राधिका की चरण रेणु की हम वंदना करते हैं रेणु का तात्पर्य है उत्पत्ति का स्थान क्योंकि रेणु के बिना एक पत्ती पैदा नहीं हो सकती है रज के बिना एक पत्ती पैदा नहीं हो सकती है इसलिए उत्पत्ति का स्थान रज का तात्पर्य है रंग प्रेम का रंग कहीं नहीं चढ़ सकता है रज का तात्पर्य है आसक्ति उस कृष्ण की चरणार्बिंद में युगल के चरणार में श्री राधिका का अनुगत्य जब तक ग्रहण नहीं किया गया तब तक आसक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती है ऐसी उस चरण रेणु की का हम स्मरण करते हैं स्मरण करने का मतलब है कि साक्षात सेवा करते हैं और जब सेवा नहीं मिलती है उस समय कृष्ण कथा आदि के श्रवण के द्वारा उनका स्मरण किया जाता है सो so, कृष्ण कथा उसको निरंतर सुनना चाहिए जब सेवा का अवसर न मिले उस समय कृष्ण कथा के द्वारा तो भक्ति दाढ़ प्रकारस्तु ग्रहे स्थित्व स्वधर्मत अव्यावृतो भजे कृष्णम पूजया श्रवणादि भी श्री बल्लभाचार्य जी वर्धनी नामक अपने एक ग्रंथ में कह रहे हैं कि भक्त बीज दाढ़स्तु दीक्षा जब मिली है और कृष्ण भक्ति का बीज कृष्ण नाम बीज जब हृदय में आया है उस बीज को दृढ़ करने का प्रकार यह है कि ग्रह घर में रहकर के ठाकुर की भावपूर्ण सेवा जितनी जल्दी हो सकती है अच्छी हो सकती है उतनी कहीं दूष नहीं हो सकती है इसलिए बल्लाचार्य तो विशेष रूप से बल देते हैं ग्रह तत्व घर में रहते हुए ही क्योंकि सेवा का सुख जैसा घर में प्राप्त है वैसा विरक्त होकर के करने पर कहीं दुस्संग की प्राप्ति हो सकती है कहीं नियंत्रण रहेगा नहीं इसलिए दोष और संग दोष दो आने का भय रह, रह सकता है इसलिए उनसे बचकर के क्योंकि ग्रह करना और विरक्त भेष धारण करने का स्पष्ट रूप से शास्त्रीय दृष्टि से देखा जाए तो तत्व तो कृष्ण प्राप्ति के साथ में सीधा संबंध नहीं है भेद धारण करने का कृष्ण प्राप्ति के साथ में कोई सीधा संबंध नहीं कृष्ण प्राप्ति का सीधा सीधा संबंध है ठाकुर की सेवा आसक्ति कितनी है आसक्ति से कृष्ण मिलेंगे सेवा से कृष्ण मिलेंगे भेघ धारण करने से कृष्ण नहीं मिलेंगे इसलिए बाबा चंद्रशेखर बहुत स्पष्ट रूप से कहते थे बोले भेद धारण का बड़े स्पष्ट रूप से कहते थे कि भेद धारण करने का कृष्ण प्राप्ति के साथ में कोई सीधा संबंध नहीं सीधा संबंध है अपनी भावना का ठाकुर के साथ में हमारा कितना प्रेम है यह कृष्ण प्राप्ति का कारण है प्रीति कृष्ण प्राप्ति का कारण है भेद प्रीति को बढ़ाने में सहायक हो सकता है कि गृहस्थी में रहकर के मन एक दूसरा पक्ष भी है उसका रिवर्स पक्ष भी है कि गृहस्थी में रह करके व्यवहार में फंसना पड़ता है बाबाजी बनने पर एक ड्रॉबैक यह भी है कि बाबाजी बंदे पर कहीं अंध दोष आ जाएगा हर एक जगह का अन्न खाना पड़ेगा अंध दोष आ जाएगा और संग दोष आ जाएगा कहीं भजन नहीं किया तो फिर सुलफा फूकने लगेगा न शिवाजी में पड़ जाएगा यह भी दोष है तो दोनों ही दोष हैं दोनों जगह दोनों गलती है गृहस्थी में इससे दोनों को सावधानी कुल मिलाकर के बात क्या हुई कि न तो गृहस्थी ही ये भी निकाल जा सकता है गृहस्थी में रहो ये भी उचित नहीं है ये भी निकाल जा सकता है कि विरक्त बन जाओ तो कृष्ण मिल जाएंगे ऐसा भी नहीं है चाहे गृहस्थी में इससे कहना क्या चाहिए कहना ये चाहिए चाहे गृहस्थी में रहो चाहे विरक्त हो जाओ भजन कर रहे हो कि नहीं ये मुख्य बात मूल बात ये है कि भजन कर रहे हो कि नहीं भजन कर रहे हो तो फिर विरक्त और गृहस्थ कहीं भी है कृष्ण प्राप्ति का सीधा संबंध भजन के साथ में है इसे बल्ला जी कह रहे हैं कि बीज दाढ़ ग्रहे स्थित्व अधिक अच्छी सुरक्षित बात यह है कि वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हुए एक सुरक्षित किले में बैठ करके भगवत भजन किया जाए और यह विचार किया जाए कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं वह सब ठाकुर की सेवा के लिए कर रहा हूँ जो मैं दुकान मकान संतान उत्पन्न उत्पत्ति आजीव का जो कुछ भी कर रहा हूं वह भगवत सेवा के लिए है यह विचार करते हुए घर में रहे स्वधर्मता अपने धर्म का पालन करेगा तो पाप से बच जाएगा दुस्संग से बच जाएगा अब्वृत श्री कृष्ण से मैं नहीं हटू और जो कुछ भी वैभव है इस वैभव के स्वामी है श्री मदन मोहन मैं उसका एक ट्रस्टी हूं व्यवस्था देखने वाला, उनकी से एक सेवक मात्र हूं वे, मैं इसका मालिक नहीं हूं यह भाव अपने हृदय में धारण बिल्कुल यह भाव अपने हृदय में धारण करना ही चाहिए कि मेरे पास में जो कुछ भी है उसके स्वामी है श्री कृष्ण मैं केवल उनकी ओर से एक व्यवस्थापक मात्र होकर के सेवक मात्र होकर के यहां बिराजमान हूं तो ग्रह स्थित्वाधर्मता अब्यावृतः अव्यावृत्त माने उनको स्वामी मानते हुए भजेत कृष्णम अब कृष्ण का भजन कैसे करें गुल पूजया श्रवणादि भी कृष्ण की सेवा के अवसर पर कृष्ण की सेवा करें और जब अमरसर का समय है उस समय कृष्ण से अव्यावृत होने के लिए मान कृष्ण से जुड़े रहने के लिए श्रवणादि भी श्री कृष्ण कथा उसका श्रवण करें तो कभी पूजा के साथ में भी कृष्ण कथा का श्रवण किया जा सकता है लीला श्रवण कभी पूजा अलग की गई फिर जब बीच का समय मिला ठाकुर जी के भोग आ रहे हैं अनवसर अनौस, हो रहा है उस समय कृष्ण कथा सुने तो दोनों ही पद्धति पूजा श्रवणादि पूजा के साथ में भी लीला का श्रवण और पूजा के अलग अवसर भी अनुसर के के समय समय श्री कृष्ण की कथा का श्रवण करते हुए विराजमान हो तो श्री का चरण अनुस्मराम अनुस्मरण ये अनुस्मरण की व्याख्या हुई कि साक्षात सेवा करते हुए भी उनकी उनका स्मरण और उनकी कथा के माध्यम से भी उनका श्रवण करते हुए साधक विराजमान हो ऐसे श्री राधिका चरण रेणु श्री राधिका चरण रेणु की वंदना और रेणु के द्वारा ये दिखलाया कि प्रेम का उत्पन्न हो प्रेम का रंग चढ़े राधिका में आसक्ति हो और श्री राधिका के चरण रज की यहां पर रज की वंदना है रज का आश्रय यदि ग्रहण किया जाएगा वृज रज का आश्रय ग्रहण किया जाएगा तो श्री श्याम सुंदर भी बसीभूत हो जाएंगे श्याम सुंदर को भी बसीभूत करने की यह अद्भुत सिद्ध औषधि होकर के विराजमान है बोलो जय रज रानी की जय गौर हरिबो गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल जय श्री राधा गोविंद जय जय राधा रमण हरी गोविंद जय जय हु बिहारी लाल की जय जय श्री राधेश देर हो गई <laughs>